तंथाल तक ताक तिन तीन तुला तूला तेल तैल तोर तौर थन थान थिर थीर थुक थूक थेला थैला थोड़ा थौरा दस दास दिन दीन दूर दूर, देव दैव, दो देवद धन धान धिर, धीर धीर धूप धूप धेनु धेनु, धोती धोती तन थन तिल तिल, तुला थुला तेल तेल, तोड़ा थोड़ा माता माथा ताली थाली तीर थीर तू थू तैली थैली तौर साथ साथ, दर धर दिल दिल, दुल धुल देना धेना दो धो आधा आधा दाम धाम धीरे धीरे दूर धूर देव धैव दौर धौर गदा गधा तवा दवा तिल दिल तुम दुम तेरी देरी तो दो दाता दादा ताल दाल तीन दीन दूत दूत तैन देन तौर दौर बात बात, धन धन थिक धिक तुम ढून थेनू देनो, थोक ढोक नाथ नादाम धाम थी धी थूप धूप थैला धैला थोल ढोल साथी साधी